जाति लक्षण और देश के द्वारा भिन्नता का निर्धारण न होने से या भिन्नता का ज्ञान न होने से तथा सुन लो है ना वाले की ऐसा लगाना समान रूप वाले पदार्थों का जाति लक्षण और देश के द्वारा भिन्नता का ज्ञान न होने से इनका विवेक ज्ञान से भेद ज्ञान होता है किस भेद ज्ञान होता है विवेक ज्ञान से किसका भेद ज्ञान होता है जिसका जो कि समान मतलब तुल्य पदार्थ हो समान पदार्थ हो कैसे पदार्थ हो और किसके द्वारा भिन्नता का ज्ञान न होता वो हो? जाति समान पदार्थों में जब जाति लक्षणों और देश के द्वारा भेद ज्ञान नहीं होगा तब भेद ज्ञान किसके द्वारा होगा ज्ञान है हो ना तो लयो का समान समान जाति वाले समान लक्षण वाले और समान देश वाले है तो जिनकी जाति लक्षण और देश समान है उनकी भिन्नता का ज्ञान इनसे होगा जाति लक्षण और देश से किससे होगा विवेक ज्ञान से तो जैसे यह क्या यह गाय है या बडवा है घोड़ी है यहाँ पर भिन्नता का ज्ञान किससे होगा जाति से और ये कालाक्षी गऊ है और स्वस्थ मत गौ है यहाँ किससे भिन्नता ज्ञान होगा लक्षण है होगा हम्म और अब जो भिन्न भिन्न स्थान में लिख रखा है ना आंवला आंवला ये पूर्व देश का आंवला है ये पूर्व देश का आंवला है ये उत्तर देश का आंवला है पूर्व देश में आंवला रखा है ये उत्तर देश में तो यहाँ भिन्नता ज्ञान किससे क्यूँकी यहाँ पर क्या क्या समान है जाति समान है और लक्षण समान है देश से भिन्नता ज्ञान हो रहा है और कालाक्ष गौ स्व की गौ यहाँ पर एक ही देश में स्थित है और जाति भी दोनों में गोत्व है तो किसके द्वारा भिन्नता ज्ञान हो रहा है लक्षण के द्वारा और जब एम एम तो इम पर एक देश समान है और लक्षण भी क्या है समान है कि दोनों एक ही रंग की है लाल काली और भिन्नता ज्ञान फिर किसके द्वारा बताया गया यहाँ पर जाति द्वारा गो तो जाति या ऐसा ऐसा इस प्रकार जो है अब ये देखो जो आमलद है तो ये पूर्व देश में रखा एक उत्तर देश में देश में मतलब ये थे, उत्तर के सामने अब क्या हुआ उसको उठा करके दूसरे स्थान पर तो दोनों को साथ साथ रख दो पूर्व वाले आमले को उठाकर उत्तर में रख दो या उत्तर वाले को उठाकर पूर्व में रख दो कब जब ये जो दृष्टा का व्यग्र चित्त है उसका ध्यान नहीं जा रहा है तब स्थान दूसरे स्थान पर रख दो स्थान बदल रख दो फिर उससे पूछो कि पहले जैसे देखो एक ये पूर्व ये मान लीजिए कि पूर्व दिशा का अमलक है ये उत्तर दिशा का अमलक है ये पूर्व वाले उत्तर है अब इसको उठा करके वो यहीं पास में रख दिया चाहे घर रख दिया या इधर रख दिया और फिर उससे पूछा जाए दृष्टा से ये बताइए की यहाँ ये ये जो उत्तर वाला आंवला इसमें कौन सा है बता पाएगा जिनका वो जाति लक्षण देश समान है तो ऐसे अमलों के बारे में पूछा जाए कि उत्तर वाला अमला कौन सा है तो वो नहीं बता सकता है वही सीखी है अपनी यही बात क्योंकि जाति भी समान है लक्षण भी समान है और इस भी समान है ऐसा तो अब किसकी आवश्यकता पड़ेगी विवेक ज्ञान की तो विवेक ज्ञान कैसा होता है यहाँ पर उसको बताते हैं कहते असंिग्ध तत्व ज्ञान होना चाहिए इसलिए क्या कहा गया क्या तथा शक्ति विवेक ज्ञाना तथा फिर विवेक ज्ञान ज्ञाना शक्ति विवेक ज्ञान से गुट होता है कथम मतलब कैसे तो कैसे हैं पूर्व आमलक के साथ संबंधित संबद्ध समझते है जिनका संबंध होता है उसे क्या कहते हैं संबंध पूर्व आमलक के साथ संबंध संबद्ध कौन क्षण पूर्व आमलक के साथ संबंध कौन हुआ क्षण और ऐसे क्षण वाला पूर्व आमलक से एक इधर का आंवला था एक इधर का है अब देखना तो इस आमलक के साथ संबंधित कौन है क्षण अब क्षण वाला देश मतलब इस आमले को इस देश में मान लो दक्षण हो गए और इस आमले को इस देश में भी दक्षण हो गए तो पूर्वी जो पूर्व आमल के हाँ पूर्व आमलक के साथ संबंधित कौन है क्षण दक्षण दक्षण ये यहां रहा तो पूर्व आमलक के साथ संबंधित कौन हुआ क्षण हुआ और उस क्षण वाला कौन सा देश हुआ देश हुआ। है ना और ये भी नीम लो दस क्षण रहा तो उत्तर आमलक के साथ संबंध संबंध कौन हुआ क्षण ये यहाँ दस क्षण रहा तो ये आमलिया से संबंध हुआ क्षण और वो क्षण वाला देश कौन हुआ तो पूर्व आमलक के साथ संबद्ध कौन हुआ क्षण और क्षण वाला देश ये है उत्तर आमलक के साथ संबद्ध हुआ क्षण उस क्षण वाला देश दक्षने आ, दक्षने आ। और जब इसको उठा करके यहाँ रख दिया यहाँ रख दिया अब भी क्या होगा कि ये जाति लक्षण अच्छा देश जाति लक्षण और देश के द्वारा भेज नहीं होगा अब ध्यान देना कि ये तो पहले से यही है नहीं? नहीं। तो ये जितने छड़ यहाँ रहा उतने क्षण ये यह यहाँ रहा नहीं। तो क्षण के क्षण भेद जो है ना यहाँ इसके इस देश में इसण हुए और इस देश में इस के इतने क्षण हुए ये पहले से है तो इसके यहाँ अधिक क्षण हुए इसके कितने क्षण हुए कम कम हुए ना तो इस प्रकार को तो विवेक ज्ञान के द्वारा पता चल लेगा की इसका इस स्थान में इतने क्षण से संबंध है और इसका इस स्थान में इतने क्षण से संबंध है पता है नहीं काल को सब इंद्री मानते हैं पर योगी लोग उसका भी क्षण कर लेते हैं तो योग शास्त्र की बहुत महीना है साधना के बल पर कुछ में अच्छा जी आगे आप देखेंगे अपार्ट है हाँ जी कथम कैसे तो पूर्व आमलक के साथ संबद्ध क्षण वाला देश उत्तर आमलक के साथ संबद्ध क्षण वाले देश से भिन्न है पूर्व आमलक पूर्व आमलक के साथ संबद्ध क्षण वाला देश मतलब पूर्व में स्थित जो आमला है और उत्तर में स्थित जो है समझ जाओगे तो पूर्व आमलक के साथ संबद्ध कौन हुआ क्षण वाला देश उत्तर आमलक के साथ संबद्ध क्षण वाले देश से भिन्न है है ना जब उठा करके यही यहाँ भी ले आए ना तो क्षण तो अलग अलग हुए ना ऐसा आगे ध्यान देंगे क्षण से पता चलेगा और चारे आमल के जब अलग अलग तो समझ में आती है ना बस हाँ देखना और आगे देखना कहाबद्ध क्षण के अनुभव से भिन्न भिन्न है क्या आमल के भिन्न और वे दोनों आमले के आमले कैसे है भिन्न है कैसे अपने देश से संबद्ध क्षण के अनुभव से भिन्न भिन भिन भिन है भिन हैं। अपने देश संबंधित कौन है क्षण क्षण का मतलब ये मालूम होगा ना कि आपको तो दोनों इकट्ठे लग रहे हैं उसको लगेगा इस आमले, इस आमले का देश ये इस है और इस का देश ये है एक साथ हो गए ना तो अपने देश के अपने देश में इस आमले का देश है ना इस देश से संबंधित कौन हुआ क्षण नहीं इसलख का देश ये है ना इस, इस आमलक के देश ये हुआ और इस देश में कितने क्षण बीते और इस आमलक का देश ये है तो इसको यहाँ कितने क्षण बीते हम कि लगाएंगे अपने देश के, अपने देश से सम्बद्ध क्षण यहाँ देश से सम्बद्ध किसको बताया अपने देश से स्वास्थ्य क्या लेंगे आमलक आमलक के देश थे थे से सम्बद्ध क्षण के अनुभव से भिन्न भिन्न है मालूम होगा ना यहाँ इसको दो क्षण हुए यहाँ इसको आठ क्षण हुए ऐसे तो अपने देश स्वस्थ लेने अमलक आम आमलक के देश से संबंधित क्षण के अनुभव से भिन्न भिन्न कौन है किससे भिन्न भिन्न मालूम होंगे क्षण के अनुभव से भिन्न भिन्न मालूम होंगे किसको इस देश में आरक्षण हुए क्षण हुए अपने देश से संबद्ध क्षण के अनुभव ऐसी भिन्न भिन्न भिन ज्ञात होते हैं ज्ञात होते है इसका लगा लेना और वे आमलक अपने देश से संबंधित क्षण के अनुभव से भिन्न भिन्न ज्ञात होते हैं अन्य देश क्षण अनुभव तुम तयो अन्य हेतु तू करते किंतु तयो अन्य हेतु उन दोनों आमलक के भेद में हेतु क्या है अन्य देश से संबद्ध क्षण काम को अन्य देश से संबद्ध मान लो पहले यहाँ था तो मालूम होगा कि यहाँ इसने देश इतने क्षण संबंध हुआ फिर यहाँ आया तो यहाँ इतने क्षण संबंध हुआ है तो भिन्न देश में क्षण काम को भिन्न देश में एक तो पहले से एक स्थान पर है दूसरे का स्थान बदला गया तो भिन्न स्थान हुआ भिन्न स्थान हो गया ना तो कहते हैं कि भिन्न स्थान से संबद्ध क्षण का अनुभव भिन्न स्थान से संबद्ध मान लो पहले से ये पंद्रह क्षण यहाँ है और इसको पांच क्षण हुआ तो भिन्न स्थान से संबद्ध क्षण का अनुभव से भिन्न ज्ञान हो जाएगा निपचण है जो दक्षण है तो ये पता चलेगा जो कम क्षण है इसका मतलब बाद में वहां से आया जो कम क्षण जिसके हुए वो बाद में आया है और जिसके अधिक क्षण हुए वो पहले से वहां है ऐसा लगाएंगे और उन तू किन्तु उन दोनों के घेर में है से अनबद्ध क्षण का अनुभव एक दृष्टान्तन कर इस से दृष्टान जैसा बोल रहा हूँ ऐसे पंक्ति लगाने का प्रयास करें अगली एक दृष्टान्तन परमाणु तु, तुल्य जाति लक्षण देश पूर्व परमाणु देश सा क्षण साक्षात करनाद उत्तर से परमाणु सदेशानुपत्तो उत्तर से सदेशानुभव भिन्न अन्यत्र अब हम जिस तरह से शब्दों को बोलेंगे ना उस क्रम से आप इसको लगाएंगे सुविधा के लिए कुछ हम क्रम बता रहे हैं दृष्टान्त इस दृष्टान्त से तुल्य जाति लक्षण से परमाणु हो तुल्य जाति तुल्य लक्षण तथा तुल्य देश वाले परमाणु काल्य जाति मतलब मान लीजिए दोनों पार्थिव परमाणु हैं तो हो गई ना और तुल्य लक्षण अब जब क्या है कि दोनों ही पार्थिव परमाणु हैं तो लक्षण भी समान होंगे एक स्थान में स्थित है तो देश भी समान हो गए तुल्य जाति तुल और तुल्य देश वाले परमाणु का परमाणु का अब भेद कैसे होगा जाति को लेकर भेद होगा लक्षण को लेकर भेद होगा देश को लेकर भेद होगा अब आमलक की तरह इसको समझना इतना जरूर है की आमलक तो प्रत्यक्ष है परमाणु ऐसा प्रत्यक्ष नहीं है तुल्य जाति तुल, तुल और तुल्व प्रत्येगा पूर्ण विराम से निकट है, है। परमाणु का भेद ज्ञान भेद ज्ञान ईश्वर से योगिना भवती ईश्वर से अर्थ है समर्थस् योगिना के समर्थ योगी को होता है समर्थ योगी को समर्थ योगी कौन विवेक ज्ञान वाला योगी इस से समर्थ समर्थ से का मतलब विवेक ज्ञान वाले योगी को होता है पंक्ति लगाएंगे। तुल्य जाति तुल्य लक्षण और तुल्य देश वाले परमाणु का अन्य प्रत्यय भेद ज्ञान समर्थ योगी को होता है बात तो नहीं हाँ ये दोनों परमाणु परमाणु भिन्न भिन्नी भिन है ना परमाणु तो देख नहीं परमाणु भिन्न भिन्न भिन है तो उसको कैसे ज्ञान हो जाता है विवेक किससे होगा विवेक ज्ञान से होगा ना तो ईश्वर से अर्थ है की सामर्थ वाले सामर्थ वाली को, को या विवेक ज्ञान वाले योगी को होता है इस वर्ष का से, समर्थ हस्त समर्थ कौन है विवेक ज्ञान वाले योगी को एक तेन दृष्टान्त में लगाना इस दृष्टान्त से यह भी गथार्थ होता है या इस दृष्टान्त से या भी ज्ञात होता है इतना अध्यास कर लेना इस दृष्टान्त से यह भी ज्ञात होता है की तुल्य जाति तुल लक्षण और तुलिस वाले परमाणु का भेद ज्ञान ईश्वर योगिना भगवती समर्थ योगी को होता है या विवेक ज्ञान वाले योगी को होता है अब वाले को अलग से से लगा लो तो थोड़ी में लगाने सुविधा बन जाएगी आगे देखेंगे कहां तक अच्छा ये हो गया था आगे हमें पढ़ू उस तरह से आप ध्यान देंगे पूर्व परमाणु देश काक्षार करना से उत्तर से परमाणु सब देशानुप्त दे, लगाइए फिर देखते हैं क्रम है ना पहले तो कुछ लगाओ की पूर्व परमाणु देश की पूर्व वाले परमाणु के देश से पूर्व वाले परमाणु से का देश पूर्व वाले परमाणु का देश उस देश से संबद्ध क्षण पूर्व वाले परमाणु का देश सम्बद्ध बोल हुए क्षण मान लीजिए परमाणु क्रियाशील है एक परमाणु पहले से यहाँ है दूसरा परमाणु दूर से पर आ गया है ना तो जो पूर्व पहले से जो पर, जो पूर्व वाला परमाणु मान लो एक पूर, ये पूर्व वाला परमाणु यहाँ है और बाद में दूसरा भी यही पहुँच गया पूर्व से पूर्व नहीं है तो एक पूर्व परमाणु बाद में दूसरा गया अब लगाइए तो दोनों दिन है कैसे दिन में वो बताते हैं देश भेद भे नहीं होगा पूर्व परमाणु वाले देश से कौन हुए क्षण पूर्व परमाणु वाले देश से संबद्ध क्षणों का साक्षात्कार होने मालूम हो गया ये पांच क्षण पे यहाँ है पूर्व परमाणु वाले देश से संबद्ध क्षणों के साक्षात्कार क्षण के साक्षात्कार पूर्व परमाणु वाला कौन हुआ नहीं पंसी के अनुसार बोलो यहाँ पूर्व परमाणु वाला कौन हुआ और उस देश पे संबंध कौन हुआ तो पूर्व परमाणु वाले देश पे के से संबंध क्षण के साक्षात्कार से मालूम हो गया की दस क्षण रहा और दूसरा पांच क्षण रहा तो जब क्षण का साक्षात्कार हो गया तो क्या है कि दूसरे परमाणु का वो स्थान हो सकता है मानी जो अधिक क्षण एक परमाणु अधिक क्षण रहा क्षण का साक्षात्कार हो गया कि इस परमाणु को यहाँ दस क्षण बीते अब दस क्षण से जिसके कम क्षण बीते उस स्थान में उसका वही स्थान हो सकता है ये पूर्व परमाणु वाले देश संबंधित क्षण के साक्षात्कार क्षण के साक्षात्कार के द्वारा लगा लेना उत्तर पर परमाणु का वह देश असंभव होने से मतलब दूसरे परमाणु का हुआ देश असंभव होने से दूसरा परमाणु कौन जिसको वहाँ पर कम क्षण हो जाए जिसको पर कि उत्तर परमाणु का हुआ देश संभव न होने पे। लग कि उत्तर उत्तर से ना कि उत्तर परमाणु का उस देश में होने वाला अनुभव उत्तर परमाणु का उस देश में होने वाला अनुभव अनुभव भिन्न है अनुभव क्या है द्वारा देखो पंक्ति पूर्व परमाणु वाले देश से संबद्ध पूर्व परमाणु वाले देश के साथ संबंध क्षण के साक्षात्कार के द्वारा परमाणु को उस उत्तर परमाणु को उस देश में संभव ना होने चाहिए संभव न होने से संभव ना होने से अब देखेंगे कैसे पंक्ति लगेगी क्षण ना सहयोग करते उन दोनों परमाणुओं का उन दोनों परमाणुओं का उन, देशों, उन दोनों परमाणुओं का यानी क्या शब्द लगाइए दोबारा देखेंगे पूर्व परमाणु वाले देश के साथ संबंधित क्षण का साक्षात छाक होने से उत्तर परमाणु का हुआ देश संभव न होने से उत्तर परमाणु का उस देश में होने वाला अनुभव उत्तर परमाणु का उस देश में होने वाला अनुभव भिन्न है अनुभव कैसा है अभी देख रहा हूं मैं, अब कैसे सह उन दोनों क्योंकि उन दोनों के क्षणों का भिन्न है उन दोनों के साथ क्योंकि उन दोनों के साथ व्यतीत हुए क्षणों का भेद है क्योंकि उन दोनों के साथ व्यती हुए क्षणों का भेद है ये सोचता हूं। और कैसे लगे थोड़ा बताओ होता है लक्षण और परमाणु का यही है ना परमाणु का ऐसे ये लगा दिया था ना दू, दू, दू, दूसरे टुकड़ा वाला लगा रहा हूँ पहले बारा मतलब क्या था ना स्पष्ट है दूसरे दूसरे टुकड़े वाला देखना पूर्व परमाणु वाले देश से संबंधित या पूर्व परमाणु वाले देश के साथ संबंधित क्षणों के साथ साथ साक्षा होने से उत्तर परमाणु का हुआ देश संभव न होने से इतना लग रहा है जो जिसके कम क्षण बीते उसका वो देश नहीं हो सकता है पहले उत्तर परमाणु का हुआ देश संभव न होने से न होने से फिर उत्तर आया ना अच्छा हाँ वह देश न होने से अब उत्तर उत्तर परमाणु का उस देश में होने वाला अनुभव अलग है कहा जहाँ उत्तर परमाणु विद्यमान है जहाँ उत्तर परमाणु उत्तर परमाणु का उसके स्थान में होने वाला अनुभव भिन्न है और पूर्व परमाणु जहाँ विद्यमान है उसका अनुभव कैसा होगा भिन्न होगा क्योंकि तयो हो सा क्षण भे, भेदात क्योंकि उन दोनों के देश से संबंधित क्षण भिन्न भिन्न है क्योंकि संबंधित क्षण कैसे है हमने बताया अपविधा हो तो फिर तक चाहिए चले चलिए अपरे तू वर्णी अपरे अपरे कर वैसे सीखा किन्तु वैसे वर्णन करते हैं ये जो है ना किसके द्वारा पता करते हैं विवेक ज्ञान के द्वारा है ना किसको कितने क्षण कहाँ बीते किसको कितने क्षण कहाँ बीते और क्षण में क्या है कि परिणाम माना है ना जो आमलब जहाँ रखा है उस आमलब को वहां कितने क्षण बीते और उस क्षण में उस देश का कितना परिणाम होगा क्या कहेंगे परिणाम होगा क्षण में परिणाम होता है ना देश का ऐसा और जो परमाणु जिस देश में है उस देश में उस क्षण में क्या परिणाम होगा ऐसा तो ऐसा तो जो ना क्षण से पता चला है करते हैं ये भी लोग विवेक ज्ञान से और वैशेक लोग परमाणुओं का भेदक या परमाणुओं का व्यावर्तक मानते हैं विशेष को विशेष पदार्थ का अध्ययन करते हैं या उसको जानते हैं उसे क्या कहते है? वैसे के। हैं वैसे विशेष पदार्थ को स्वीकार करने वाले दो दार्शनिक है वैशेक और मातु विशेष मानते हो वैशे विशेष मानते विशेष क्यों माना जाता है ध्यान देंगे पृथ्वी जल से भिन्न है पृथ्वी इधर भिन्ना क्यों गर्भवी कह भी हैं तो सकते हैं पृथ्वी ही भेदक है पृथ्वी इतर भिन्ना गर्भवत्वास पृथ्वी इतर घन्ना पृथ्वी जलादि से भिन्न है या गन्न होने से दोनों भेदक है ठीक है अभी देखिए आप अब देखेंगे पृथ्वी तो जलादी से भी होगा ही गंध होने से या प्रतिवित तो होने से अब देखना पृथ्वी पृथ्वी से भिन्न है या गंध होने से या तो पृथ्वी तो होने से नहीं भेद होगा जैसे घटापटाथ घटापटार्थ झुन्ना घटापटा झिन्ना सच्चा है तु होगा घटत पार्थ घटपथ से भिन्न है क्यों घटक होने तो से घटत किसने वो पटवी नहीं है घट तो पट से भिन्न है घटा घटक ऐसा बना लेना घट पट से भिन्न है घटक चलिए और क्या है कि घटा, घटांतरा घट घटांतराध भिन्ना एक घट दूसरे घट से भिन्न है अब क्या करोगे उसके आरम्भ भिन्न हो होने से समुवाईकरण का भेद होने से समवाहीकरण का भेद होने से एक घट का समवाही कारण जो कथान है दूसरे घट का समवाही कारण वही कपाल है क्या तो उनके आरंभक का उपयोग या समवाही कारण भिन्न भिन्न है तो एक घट दूसरे घट से भिन्न है तो समवाही कारण का भेद होने से तथा घटांतराध भिन्न समय कारण भेदात समवाही कारण का भेद होने से इस तरह भेद चलेगा ना आप यदि कहे पृथ्वी का प्रयरूप जल के त्रण रूप से भिन्न है तो आप कह सकते होने से प्रभुत्ने से ऐसा कहा जा सकता है लेकिन ध्यान देंगे कि जब के त्रेनू त्रेनू तो। के दो क्या पृथ्वी का त्रेणु को पृथ्वी के तिरणुक ऐसी भिन्न होगा तो समुवाही तीन को मिला क्या बनता है त्रेणु और एक पृथ्वी का द्रेणु पृथ्वी के तो दूसरे प्रेणुप तो से भिन्न है क्यों हमें समुवाहीकरण का भिन्न होने से दो परमाणु उससे क्या बनता है लेकिन जब एक परमाणु दूसरे परमाणु ऐसी भिन्न एक पृथ्वी का परमाणु जल के परमाणु से भिन्न हो जाएगा धन होने से या पृथ्वी होने से गंध होने से भिन्न हो जाएगा एक पृथ्वी का परमाणु दूसरे पृथ्वी का परमाणु से भिन्न है क्यों यहाँ और कुछ भेदक होगा तो so, और कुछ भेदक नहीं होगा इसलिए यहाँ पर किसकी कल्पना की जाती विशेष एक पृथ्वी का परमाणु दूसरे पृथ्वी का परमाणु भिन्न है क्यों विशेष क्यों होने से इसमें रहने वाला विशेष भिन्न है इसमें रहने वाला विशेष अलग है इसमें रहने वाला विशेष अलग है और एक जल का परमाणु दूसरे जल के परमाणु से भिन्न है क्यों विशेष हो जाएंगे इसमें विशेष अलग है तो इस प्रकार जो है ना विशेष को क्या कहते हैं अंतिम अंतिम हुआ अंत में मानते हैं सबसे अंतिम में विशेष ही माना जाता है और परमाणु क्या होता है भेदक होता है जिसका जो नित्य द्रव्य का भेदक होता है सजाती परमाणुओं का भेदक होता है जिसका भेदक होता है तो जो कहते तो हैं नित्य द्रव्यु नित्य द्रव्य में रहने वाला तो अब देखना आकाश तो इधर से भिन्न हो जाएगा शब्दाश्य होने के आकाश को इधर से भिन्न करने के लिए आकाश में विशेष मानने की आवश्यकता नहीं है ये पृथ्वी जल जन वायु के परमाणुओं परमाणुओं में परस्पर भेद भिन्न करने के लिए किसको माना जाता है विशेष को माना जाता है और विशेष ध्यान देना तो पृथ्वी के दो परमाणु परस्पर में भिन्न क्यों विशेष होने से क्यों अच्छा आप बताइए दोनों परमाणुओं में विशेष रहते हैं वो विशेष भिन्न है कि नहीं क्यों भिन्न है क्यों भिन्न है तो उसने क्या एक और विशेष मानेंगे क्या यानी और विशेष मानेंगे तो क्या होगी अनावस्था होगी इसलिए कहते हैं कि वो विशेष जो है ना वो क्या है कि स्वयं अपने भेदक हैं इसलिए कहते हैं उनको छोटा व्यावर्तक छोटो व्यावर्तक व्यावर्तक अर्थ होता है भेद ज्ञान का जेनक? भेदक या भेद ज्ञान का भेदक तो ध्यान देना पृथ्वी के परमाणुओं का भेदक क्या है विशेष और विशेष का भेदक क्या होता है तो लग्ण। तो लग्ण। के परमाणुओं का, या का, भिसेष और भिसेष का और है? तो बोलते हैं वो स्वतः व्यावृत है स्वतः और तो स्वतः भिन्न है स्वतः भिन्न है या कही स्वतः भेद कराते हैं तो स्वतः व्यावर्तक उनको माना जाता है विशेष तो स्वतः व्यावर्तक है इस प्रकार विशेष कल्पना की जाती है न्याय और वैशे का अध्ययन जो है संयुक्त चलता है सद संग्रह मुक्तावली कितने ग्रंथ है संयुक्त है ना अब ये संयुक्त ग्रंथ है इसमें पदार्थ का विभाग करते हैं वैशे के अनुसार अब प्रमाण और प्रकरण का निरूपण प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द ये करते हैं न्याय के अनुसार है ना तो प्रकरण का निरूपण करेंगे ना ये प्रत्यक्ष खंड अनुमान खंड उपमान खंड शब्द न्याय के अनुसार पदार्थों का विभाग यूजीसी की से पूछते हैं संग्रह न्याय का ग्रंथ है कि वैसे, तो वैसे उत्तर देना चाहिए सबसे पता था न्याय तो तो तो का मुख्य था वैशे को लेकर चलती है प्रक्रिया जलती उसके सोडस पदार्थ है सोलश का निरूपण में अंतर्भासा बोल के निकल जाते इस तरह से ऐसा और देखिए लौकिक हर में में सामान्यता तो उपयोगी है ये प्रमाण के अनुरूप में तो अच्छा ही है प्रत्यक्ष क्या है प्रत्यक्ष परिकल्पित अर्थ हम अनुमान क्या इसे तर्क को कहना ही प्रत्यक्ष से जानने की चेष्टा करते है तो अनुमान की महिमा ज्यादा बताते है इस तरह ऐसा जो है जलाना आज ध्यान देना तू अपने वर्णन की किंतु अन्य लोग वर्णन करते हैं किनारे वाला किंतु अपने वर्णन की किन्तु अन्य लोग वर्णन करते हैं इन्होंने बताया विवेक ज्ञान से भेद ज्ञान होगा और जो विवेक ज्ञान से जो भेद ज्ञान होगा वो प्रत्यक्ष होगा है ना और विशेष विशेष से तो ये क्या है परमाणु सुन करके प्रत्यक्ष ज्ञान होता है बोल होता है और तो आप अनुमान भी कर सकते हैं कि सबसे छोटा अभियोग है ऐसा कोई तो अनुमान से या तो फिर सब प्रमाण से अनुमान से किसा बोलो परमाणु कागैरह को भी आप अनुमान से या निजी समझ सकते है परमाणुओं को से। लेकिन ज्ञान के प्रश्न होगा किंतु दूसरे कार वर्णन करते हैं क्या वर्णन करते हैं ये अंत्या विशेषाह जो अंत विशेष है अंत भाव अंत अंत में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं परमाणु परमाणु अब देना की जो अंत विशेष है ते अन्य प्रत्येम कुरवंती हुए भेद ज्ञान के हेतु होते हैं या भेद ज्ञान को कराते हैं भेद ज्ञान को भेद ज्ञान के जनप होते हैं तीन तत्रापी को ऐसा लगाएंगे आप हम इसको ऐसे लगा रहे हैं अपी। कुछ लोग कहते हैं उन परमाणुओं में उन तो दोनों लगा कर देखो कुछ टीका कार तत्रापी करते हैं परमाणु और कुछ करते हैं वैशे मते तो थोड़ा लगा कर देखो कौन लगता है दोनों लगा लो परमाणु अपी परमाणुओं में भी वेश लक्षण भेद मूर्ति जाति भेदाच अन्य अंतिम में क्या लिखा है अन्यत्व हेतु अन्य हेतु कर्थ है भेद का हेतु अन्य हेतु का क्या है तथा परमाणु लगाकर लगा कर देखते है तो परमाणुओं में भेद का हेतु क्या है देश भेद और लक्षण भेद देश भेद और लक्षण भेद अब ध्यान देना देश भेद लक्षण भेद तो बिजाति परमाणुओं में हो जाएगा सजाति में होगा नहीं होगा देशभेद तो कदाचि हो सकता है कदाचित नहीं भी हो सकता है और लक्षण में तो बी परमाणुओं में होगा सजाती में नहीं।, नहीं होगा सजाती के लक्षण तो समान नहीं होंगे ऐसा, ऐसा अब ध्यान देंगे अब ये देखेंगे ऐसा की तत्रापि अब उससे कुछ लक्षण कह सकते कि नींबू के फल का आरम्भ जो परमाणु है अब संकरे के फल का आरम्भक वही परमाणु हो सकता है लेकिन जो नींबू के फल के आरम्भ परमाणु जो तो परस्पर में है उनके लक्षण ही तो होंगे समान होंगे ना ऐसा तो परमाणुओं में देश देश भेद भेद और ऐसा करते परमाणुओं में अन्य करते भेद का हेतु क्या है देश भेद हो लक्षण भेद लेकिन परमाणु बता रहा हूँ संभव है या नहीं तो ये ध्यान देना सजातीय परमाणुओं में लक्षण भेद संभव होगा और देशभेद सर्वथा संभव होगा नहीं होगा अन्य पदार्थों हो में में तो हो हो सकता है देश देश है। हो सकता है है देश लक्षण ना और मूर्ति व्यवधि जाति भेद, भेद, भेद जाती हा। क्या मूर्ति मूर्तिगत हो गया यहाँ पर आपका संस्थान या आंख की मूर्तिगत क्या हुआ संस्थान या आकृति जैसे गो की आकृति क्या है मत्तो है और घट की आकृति क्या कहेंगे महत्व है सबकी अपनी अपनी आकृति है जो उसका विलक्षण संस्थान अब संस्थान या आकृति ही और व्यवधि करते व्यवधान और जाति भेद भेद करने सबके साथ करिए मूर्ति मतलब आकृति भेद व्यवधान भेद और जाति भेद व्यवधान भेद और आकृति भेदान भेद और जाति भेद ये परमाणुओं में भेद का हेतु है।, है इसको समझ प्रयास करिए समझने का कि आकृति भेद परमाणुओं में कोई आकृति तो ये जैसी होगी हैं? तो कैसा आकृति भेद और दूसरा क्या हुआ व्यवधान भेद अब ऐसा ध्यान देना कि उस वस् कमरे की वस्तु इस कमरे की वस्तु मतलब कोई कोई वस्तु केवधान से युक्त है कोई वस्तु के नहीं है तो व्यवधान अलग अलग हुए ना या किसी वस्तु में मान लीजिए वस्त्र वस्त्र का हुआ है, है तो एक का व्यवधान हो गया घट तो ये व्यवधान भेद नहीं आएगा ये क्या हो गई व्यवधान भेद और जाति भेद प्रसित तो ध्यान देने परमाणुओं में भेद का हेतु देश भेद लक्षण भेद आकृति भेद व्यवधान भेद और जाति भेद तो परमाणुओं में घटता है क्या खेती नहीं घटता है ना नहीं घटता तो लेना फिर वैसे ना? फिर वैसे है ना वैसे ये भी भिन्न का हेतु माना जाता है परमाणु ये भी भिन्न का हेतु परमाणु में नहीं अन्यत्र परमाणुओं में वैशे भेदक इनको मानेगी नहीं इनको भेदकिन मानेगी ऐसे वैश्विक मत में भी ये अन्यत्र भेदक माने जाते हैं ये अन्यत्र भेदक माने जाते हैं अच्छा व्यवधान तो कहीं संभव हो सकता है जाती भी भी जाती भी जाती है ना? तो संभव हो सकता है जाति भी व्यवधान भेद कहीं संभव होगा जाति भेद भी जाति परमाणुओं में भेदक संभव होगा हैं? और देशभेद भी कभी संभव है कभी संभव नहीं है लक्षण भेद भी जाति परमाणुओं में संभव है तो ऐसा कोचिक समझ गए ना वैश्विक मत में भी या परमाणुओं में भी अपना युक्ति का हिसाब लगा लेना चिटाचार दोनों करते हैं क्षण तो योगी गम्य आयोगी थी किन्तु क्षणों का भेद तो योगी की बुद्धि से ही गम्य है किसको कहा कितने क्षण बीते तो क्षणों का भेद तो योगी की बुद्धि से ही गम्य है तो, तो, तो योगी ही समझ पाएगा और कोई समझ नहीं पाएगा तो प्रत्यक्ष के लिए तो जरूरत है ही इसकी ज्ञान का कल्याण तो वही अनुमान है उसे उक्तम कर है इस कारण से ऐसा कहा गया है वेदांत के बाद में ग्रंथ लिखे थे वो भी न्याय की हाथ में जो अनुभूति से विमुख हो तो वही वही तरफ जाल में खुद फंसे और दूसरे में वेदांत भी अनुभूति लिखी है वही है ना जितने मतलब सद्रम शुद्ध गीता जो मूल ग्रंथ है इनके जो आचार्यों के लिए व्याख्यान है उस पट्टी का फिर उप का फिर प्रकरण ग्रंथ और फिर ये, ये, ये तो ना ये तो उसके से दूर करने के सब साधन अनुभव किसी, हो किसी तो लगाए पर ये तो पर। तो को साधन का कुछ भी फायदा नहीं किसी को अब ध्यान देना क्षण भेदस्तु किन्तु तो क्षण का भेद योगियों की बुद्धि से कम नहीं है योगियों की बुद्धि से ही वे है अकाउम इस कारण कहा गया है क्या कहा गया है यहाँ मूर्ति व्यवधि जाति भेदाभाव ना मूल प्रसम इति वाषण मूर्ति करते आकृति व्यवधि का अर्थ क्या है व्यवधान मूर्ति व्यवधान और जाति के भेद का अभाव होने से मूल प्रस नूल क्या है न अस्थि तो मूल प्रथत्व मूल प्रकृति की मूल प्रकृति का भेद नहीं होता है मूल प्रकृति तो एक ही है कार्य अनेक है कारण मूल प्रकृति एक है तो मूल प्रकृति में कोई भेद तो मूल प्रकृति में कोई भेद नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि मूर्ति भेदा भावा आकृति के भेद का अभाव है मूल प्रकृति एक ही है जो अस्तु भिन्न होगी उसकी भिन्न भिन्न आकृति होगी जब एक ही है तो भिन्न आकृति होगी तो मूर्ति भेदा आकृति भेद का अभाव है और व्यवधि अर्थ है की व्यवधान व्यवधान भेदा भावादी है मूल प्रकृति उसमें किसी का व्यवधान हो सकता है जो परिचिन वस्तु छोटी छोटी है वहाँ भी हो जाएगा है ना ऐसा तो व्यवधान के भेद का क्या मूर्ति भेद आकृति भेद का अभाव और व्यवधान भेद का अभाव तथा जाति भेद और प्रकृति एक ही है कोई भिन्न भिन्न जाति होगी तो जाति भेद का भाव होने के कारण ना मूल प्रथक की मूल प्रकृति का नहीं होता है हा ऐसा वार्ष आचार्य कहते हैं ये भी आपके योग शास्त्र के आचार्य हैं ऐसा तो कहते हैं कभी दर्शनों में सबसे अच्छा योग दर्शन है इसका ज्यादा टीका टिप्पणियाँ भाष प्रकरण नहीं लिखेगा इसलिए अभी ये पूरा पूरा विशुद्ध प्रमाणिक है न ये सबसे बढ़िया ये कुछ भी है सब जिंदगी चढ़ाई के लिए नहीं तो यही होगा बाला नाम सुख है न्याय शास्त्र का सुख से कराने के लिए कल संघ रचना की जाती है और बीस साल पढ़ पढ़ा करके भी न्याय भाषा का उम्र नहीं जानती पड़ती नहीं न्याय शास्त्री होगा ये यही है की बालकों को न्याय शास्त्र ऐसी दूर करने के लिए न्याय को ना पड़े इसी मूल सब सब ये व्याकरण का भी यही समझ सुख नि तो माँ भास्त्री से अच्छे क्रम से दूर करने की सब भी रहना हो रही है सब प्रकट ग्रंथों की हालत ये है योग शास्त्र सबसे अच्छा है ओम पूर्णा ओण विदम पूर्णा पूर्ण से पूर्ण